नोशो टॉक बिन घन परत फुहार नंबर सेवन परम भक्त सहजोबाई के पद हैं मोह मिरग काया बस कैसे उबरे खेत जो बो सोई चरे लगै न हरिस हेत प्रभुताई कू चहत है प्रभु को चह न कोई अभिमानी घटनीच है सहजो ऊंच न होय सदा ही हृदय थिरता नाय राम नाम के फल जिते, काम लहर बहि जाए पारस नाम अमोल है धनवंते घर होय परख नहीं कंगाल हूं सहजो डारे खोय सहजो सुमिरन कीजिए हृदय माहि दुराय होठ होठ सुना हिलय सके नहीं कोई पाए राम नाम यूं लीजिए जाने सुमिरन हार सहजो कय करतार ही जाने ना संसार कृपापूर्वक हमें इनका अभिप्राय समझा दे एक अति प्राचीन कथा है एक महानगर था बड़ा उसका विस्तार था दूर छितक फैली हुई उसकी सीमाएं थी लेकिन कहते हैं हाथ की हथेली में समा जाए इतना बड़ा ही था वह ऊंचे उसके भवन थे आकाश को छूती गगनचुंबी इमारतें थी लेकिन प्याज की गांठ से ज्यादा उसकी ऊंचाई न थी करोड़ों लोगों का वास था उसने, लेकिन जो ठीक से गिनती कर सकते थे उन्होंने सदा उसकी गिनती तीन मानी तीन से ज्यादा लोग वहां नहीं थे संकट के क्षण थे अफवाह थी कि दुश्मन हमला कर रहा है तो सारी जनता इकट्ठी हुई नगर के मध्य के विशाल मैदान में निर्णय करने को क्या करना है लेकिन जिनके पास आंखें थी उन्होंने देखी केवल तीन लोग ही आए और वे तीन लोग भी बड़े अजीब से थे भिकमंगे मालूम पड़ते थे चेहरे उनके विक्षिप्त जैसे लगते थे जैसे वर्षों से नहाए धोए न हों, और उन तीनों ने विचार विमर्श किया पहला बड़ा दूरदृष्टि था एक महाविचारक की तरह उसकी ख्याति थी उसे चांद तारों पर चलती चींटियों के पैर भी दिखाई पड़ते थे यद्यपि आंख के सामने खड़ा हिमालय दिखाई नहीं पड़ता था कहते हैं वो जो दूरदृष्टि व्यक्ति था वो निपट अंधा था उसने दूरदृष्टि के नाम से अपने अंधेपन को छिपा लिया था पास का तो दिखाई नहीं पड़ता था इसलिए वो दूर का दावा करता था दूर का किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता था इसलिए कोई विवाद खड़ा नहीं होता था छोटी मोटी बातों में वो न पड़ता था बड़े सिद्धांतों की उसकी चर्चा थी जीवन के काम आ सके ऐसी उसने कोई बात कभी कही ही नहीं वो परमात्मा स्वर्ग मोक्ष इन से नीचे उतरता ही ना था, था। परिपूर्ण अंधा लेकिन ख्याति थी दूरदृष्टि दार्शनिक की उनमें जो दूसरा व्यक्ति था उसे चांदारों का संगीत सुनाई पड़ता था यद्यपि सिर के ऊपर गरजते बादलों की उसे कोई खबर ना होती थी वो महाबधिर था उसे सुनाई पड़ता ही नहीं था और अपने बहरेपन को छिपाने के लिए उसने सूक्ष्म संगीत के शास्त्र खोज लिए थे जो किसी को भी सुनाई नहीं पड़ते थे बस उसे ही सुनाई पड़ते थे और उनमें जो तीसरा आदमी था वो बिल्कुल नंगा था कहने को उसके पास एक लंगोटी भी ना थी लेकिन वो सदा एक नंगी तलवार अपने हाथ में लिए रहता था क्योंकि उसे डर था कोई उसकी संपत्ति ना छीन ले चोरों से वो सदा भयभीत था इन तीनों ने विचार विमर्श किया पहले ने अपनी अंधी आंखें दूर आकाश की तरफ लगाई उन आंखों में प्रकाश की कोई एक किरण भी ना झलकती थी पर उसने कहा कि मैं देख रहा हूं दूर पहाड़ों में छिपा हुआ दुश्मन बढ़ रहा है संकट करीब है न केवल मैं ये देख रहा हूं कि किस जाति के लोग हमला करने आ रहे हैं मैं उनकी संख्या भी बता सकता हूं खतरा बहुत करीब है और जल्दी कुछ व्यवस्था करनी आवश्यक है बहरे ने अपने कान उस तरफ लगाए जहां अंधे ने अपनी आंखें लगा दी थी ना अंधे के पास आंखें थी ना बहरे के पास कान थे और उसने कहा कि मुझे उनकी आवाज सुनाई पड़ती पैरों की ध्वनि सुनाई पड़ती है इतना ही नहीं वे क्या बात कर रहे हैं वो भी मुझे सुनाई पड़ रहा है और इतना ही नहीं कौन सी बातें उन्होंने हृदय में छिपा रखी हैं और किसी से भी नहीं कही उन्हें भी मैं सुन पा रहा हूं प्रगट तो मुझे सुनाई पड़ रहा है अब प्रगट भी मुझे सुनाई पड़ रहा है खतरा भयंकर नंगा आदमी उछल के खड़ा हो गया उसने अपनी तलवार घुमानी शुरू कर दी उसने कहा कि मैं निश्चित जानता हूं दुश्मन किस लिए आ रहा है हमारी संपत्ति पर उनकी नजर लगी चाहे प्राण रहें कि जाएं, लेकिन संपत्ति की रक्षा करनी ही होगी और तुम बेफिक्र रहो ये मेरी तलवार यह तलवार किस लिए है ऐसी एक बड़ी प्राचीन कथा है इसे जब भी मैंने पढ़ा है तभी बड़ी मधुर और प्रीति कर रखी है बड़े इंगित इसमें छिपे बड़ी अर्थपूर्ण है ये तीन आदमी तुम हर एक आदमी के भीतर पाओगे मनुष्य को हमने पुरुष कहा है पुरुष का अर्थ होता है महानगर पुर से बना है पुरुष पुर का अर्थ होता है नगर, मनुष्य एक नगर है बड़ी वासनाएं हैं उसकी बड़ी कामनाएं हैं तृष्णाओं का जाल छित आगे निकल जाता है लेकिन एक हाथेली में समाज आए इतना ही उसका विस्तार है और बड़े ऊंचे स्वप्न उठते हैं उसमें आकाश को छूले लेकिन प्याज की गांठ से ऊंचाई ज्यादा नहीं जाती और इस नगर में करोड़ों करोड़ों जीवन हैं। एक व्यक्ति में कोई सात करोड़ जीवित अणु है लेकिन अगर तुम गिनती करने जाओगे तो तुम तीन ही पाओगे उन तीन के नाम तुम्हें परिचित हैं एक का नाम है काम एक का नाम है लोभ एक का नाम है मोह और अगर इन तीन में भी तुम और गहरे झांकोगे तो जिससे त्रिमूर्ति तो विदा हो जाती है और सिर्फ परमात्मा रह जाता है ऐसा काम लोभ मोह इन तीनों में गौर से झांकोगे तो ये सब भय की ही त्रिमूर्तियां इनके भीतर तुम भय को छिपा पाओगे भय ही लोभ बन जाता है भय ही काम बन जाता है भय ही मोह बन जाता है क्योंकि भयभीत आदमी अकेले होने में डरता है इसलिए मोह के संबंध निर्मित करता है पत्नी पति भाई मित्र बंधु बेटा मां जाति वर्ण समाज देश ऐसे बनाता जाता है ये मोह के फैलाव अकेले में डर लगता है अकेले में भीतर का भय प्रकट होता है किसी के साथ होते हैं साथ संघ में भूल जाता है डूब जाते हैं इसी भीतर के भय के कारण कामवासना का जन्म होता है कामवासना का अर्थ है भय चेष्टा कर रहा है कुछ पाने की जिससे कि भय से साक्षात्कार ना हो धन पाने की पद पाने की प्रतिष्ठा पाने की प्रेम पाने की चेष्टा कर रहा कि भीतर का खालीपन जो भयभीत कर देता है वो भर जाए बाहर भरने की कोशिश मोह भीतर भरने की कोशिश काम और लोभ पैदा होता है भय से जो है वो छूटे ना जो नहीं है वो मिल जाए जो है उसे पकड़े रहूं उसमें से भर खो ना जाए और जो नहीं है वो सब मिल जाए उसमें से भर छूट ना जाए इस त्रिमूर्ति के पीछे काम मोह लोभ के पीछे तुम भय को छिपा पाओ और बड़े आश्चर्य की तो बात ये है जब तुम जन्मते हो कुछ लेकर नहीं आते जब तुम मरोगे कुछ लेकर न जाओगे नग्न आते हो तुम नग्न जाते हो तुम और बीच में नाह की तलवार घुमाते हो पास कुछ भी नहीं है लेकिन चोर से बड़े भयभीत हो कोई छीन न ले जो तुम्हारे पास है ही नहीं उसके छीनने का तुम्हें डर क्यों पैदा होता है इसके पीछे बड़ी गहरी बात छिपी है उस डर को पैदा करके तुम यह मान लेते हो तुम्हारे पास जरूर कुछ है अन्य लोग छीनने को उत्सुक क्यों है इस जटिल तर्क को समझने की कोशिश करो पहले तुम सोचते हो कि दूसरा छीनने आ रहा है बिना यह सोचे कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई छीन ले खाली हाथ हूं है क्या तुम्हारे पास किसके पास क्या है और जो है वह कभी छीना जा सकता है तुम ही हो वह उसे छीनने का कोई उपाय नहीं जो नहीं है वही छीना जा सकता है क्योंकि वो भ्रांति है लेकिन दूसरा पास आता है, तुम डरते हो कि साथ कुछ छीनने आ रहा है ऐसी डर के कारण तुम्हें एक एहसास एक भ्रांति पैदा होती कि जरूर मेरे पास कुछ होना चाहिए अंथा ये छीनने क्यों आ रहा है तुम बचाने में लग जाते तुम बचाने में लगते हो दूसरा आदमी भी सोचता है वही जैसा तुम सोचते हो कि जरूर तुम छीनने का इंजाम कर रहे हो बड़ी पुरानी मुल्ला नद्दीन की कहानी गुजर रहा था एक गांव के पास से कुधर से एक बरात आते देखी बैंड बाजे नंगी तलवारें चमकती हुई लोग गाते नाचते डरा समझा कि दुश्मन आ गए तलवारें बैंड बाजे और फिर जब भय होता है तो आंखें वह नहीं देखती जो है उसे फिर युद्ध के ही सब सास सामान दिखाई पड़े और वैसे भी जब दूल्हा जाता है तो सास सामान सब युद्ध का ही होता है छुरा लटका देते हैं दूल्हा के पास क्योंकि पुराने दिनों में दुल्हन को लाना एक तरह का बलात्कार था वो कोई प्रेम तो नहीं था वो तो जबरदस्ती थी घोड़े पे बैठ के छुरी तलवार लटका के पागल दुल्हन को लेने जाएंगे ये कोई समझ की बात है बैंड बाजे युद्ध का सबूत और बराती जो थे सब लफंगे गांव के तो अभी भी बराती में लफंगापन होता है भला आदमी भी जाता है बारात में तो लफंगापन आ जाता है उसमें क्योंकि बरात में प्राचीन समय से लफंगे ही जाते रहे कोई सज्जन आदमी बरात में किस लिए जाएगा और जाएगा तो उसमें लफंगापन उभराएगा अच्छे से भले लोग भले से भले आदमियों को ले जाओ बारात में मिनिस्टर हो डॉक्टर हो इंजीनियर हो अचानक तुम पाओगे कि बरात कुछ बदल देती है, बरात में सम्मिलित होते से बराती में कुछ गड़बड़ हो जाती वो बराती लिया ही इसलिए जाता था कि वो दूल्हे के साथ लड़ने को तैयार था लड़की को छीनना था इसलिए लड़की का बाप झुकता है वो पुराना हिसाब है वो झुकने के पीछे इतने कारण है कि छीनने की कोई जरूरत नहीं हम वैसे ही झुकने को राजी हम हार गए इसलिए लड़की वाला नीचे और लड़के वाला ऊपर वो विजेता और लड़की वाला हारा हुआ हार रही थी बरात न, न अकेला था शांत एकांत क्षण गांव के मरघट के पास था घबरा गया एक तो मरघट वैसे ही डर रहा था और दूसरे ये दुश्मन चले आ रहे हैं उच कहा छलांग लगा के मरघट की दीवाल से एक नई ताजी खोदी कब्र में लेट के सो गए मरे को कौन मारता है वो लोग निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा जहां इतने मुर्दे सो रहे हैं एक और पड़ा है कौन फिक्र करता और दीवाल भी है लेकिन उन्होंने भी इस आदमी को देख लिया कि एकदम से ये चौंका छलांग लगाई दीवाल के पार गया वो भी संकेत हो गया कि कोई दुश्मन मालूम होता है, छिपा है बम फेंक दे कुछ भी कर दे बैंड बाजे उन्होंने बंद कर लिए जब उन्होंने बैंड बाजे बंद किए तब तो नसरुद्दीन को पक्का भरोसा आ गया कि बात ठीक थी इन्होंने देख लिया मालूम होता वो सात स्लोक के पड़ रहा बराती सब आ गए दीवाल पे चढ़ के देखने लगे कि आदमी कहाँ गया नसरुद्दीन के प्राण में और संकट पड़ गया कि जरूर मेरे ही पीछे पड़े अब तो बिल्कुल पक्का है अपने रास्ते से जाओ तो मैं दीवार पे चढ़ने की क्या जरूरत है और जब उन्होंने देखा कि यह आदमी एक ताजी खुदी कब्र में जिंदा आदमी लेटा है पेट हिल रहा सांस हिल रही है उनका कोई शरारती पता नहीं इसका क्या इरादा है घेर ली कब्र नीचे झुक गए चारों तरफ से अब नसुद्दीन कब तक सांस रोके आकर उसने भी आंख खोली तो उन्होंने पूछा यहां क्या कर रहे हो सुद्दीन ने कहा यही हम पूछना चाहते आप यहां क्या कर रहे हो उन्होंने पूछा तुम ठीक ठीक जवाब दो तुम आए कैसे नसरुद्दीन भी पूछना चाहता तुम अपने रास्ते से जा रहे थे तुम यहां आए कैसे तब तक नसरुद्दीन को भी बात साफ हो गई कि ना तो ये मारने वाले हैं ना मैं मारने वाला हूं हम एक दूसरे से भयभीत हो गए नसुद्दीन ने कहा मैं अब तुम्हें बता देता हूं अपनी तरफ से भी जवाब दे देता हूं तुम्हारी तरफ से तुम मेरे कारण यहां हो मैं तुम्हारे कारण यहां हूं जीवन ऐसे ही चल रहा है तुम दूसरे से डरते हो दूसरा तुमसे डरा है और ऐसा डर पर डर बढ़ता चला जाता है अमेरिका रूस से डरता रहता है रूस अमेरिका से डरता रहता है भारत पाकिस्तान से डरता रहता पाकिस्तान भारत से डरता रहता रोज नेतागण वक्तव्य देते रहते हैं कि तुमने हथियार खरीद लिए तुमने ये कर लिया तुमने वो कर लिया तुम्हें यह सहायता वहां से कैसे मिली जैसे कि प्राण कप रहे जैसे भय के अतिरिक्त जीवन में कुछ अर्थ नहीं है और, और इस भय के पीछे वो तीन चीजें छिपी हैं जो नहीं है उसे मान लिया है जो है ना कुछ नंगापन उसको जोर से पकड़ते हो कि कहीं कोई छीन ना ले एक तो वो है ही नहीं हो भी तो दो कोड़ी का है उसको इतने जोर से पकड़ते हो कि कहीं कोई छीन ना ले तुम्हारी पकड़ के कारण ही दूसरे को लगते हैं कोह नूर हीरा होगा हाथ में कोई कोड़ियों पर इस तरह मुट्ठी बांधता है कोड़ियां तो आदमी ऐसी छोड़ देता है दूसरा छीनने आता है तुम्हें और भरोसा बढ़ता जाता है कि कोहनूर के पीछे पड़ा है नहीं तो इतनी जान कोई जोखम में डालता है तुम खुद ही भूल जाते हो कि तुम्हारे हाथ में कोणियों के सिवाय कुछ भी नहीं फिर लोभ है जो ऐसी बातें सुन लेता है जो कहीं ही नहीं गई ऐसी धारणाएं बना लेता है जिनके लिए तथ्य में कोई सहारा नहीं है मेरे पास लोग आते भी ध्यान करने आते लेकिन आते तो बाजार से ही है तो उनका लोभ तो भीतर होता ही है। वस्तुतः ध्यान में भी लोभ के कारण ही वो सुख होते धन से नहीं मिला शायद ध्यान से मिल जाए घर बनाने से नहीं मिला शायद मंदिर बसाने से मिल जाए रुपए गिनने से नहीं मिला शायद माला के मन के गिनने से मिल जाए मगर गिनती वही है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं किसी को कहता हूं कि मिल जाएगा लेकिन ये मिलने की आकांक्षा बात है। परमात्मा से मिलने में बड़ी से बड़ी आकांक्षा जो बाधा बन सकती है वो उसे पाने की जरूरत से ज्यादा आधेरी कि मिल जाए अभी मिल जाए योग्यता के बिना शोरगुल मचाते हो योग्यता होगी उस दिन मिल जाएगा ऐसे लोभियों को मैं एक कहानी कहता हूं मैं कहता हूं एक फकीर परमात्मा को उपलब्ध हुआ जब वो उपलब्ध हुआ लोगों ने पूछा कैसे पाया उसने कहा मैं तुम्हें अपनी कहानी कह देता हूं मेरे पास बहुत धन था बहुत संपदा थी और मैं परमात्मा को पाने की आकांक्षा करता था एक रात मैंने देखा एक देवदूत उतरा मेरे स्वप्न में और कहने लगा तुम किस चेष्टा में लगे हो तो मैंने कहा मैं परमात्मा को खोज रहा हूं बस उसी की तरफ जा रहा हूं तो उस देवदूत ने कहा इतना बोझ सामान लेके तुम ना पहुंच पाओगे ये तो बहुत भारी है तुम आकाश में उड़ ना सकोगे इसके कारण यह सब छोड़ दो तब तुम्हारी यात्रा हो सकती है ऊंचाई पर चढ़ना हो तो बोझ लेके नहीं जाया जाता और परमात्मा से तो ऊंची कोई ऊंचाई नहीं छोड़ो बोझ सुबह जागा तो उस फकीर ने अपने शिष्यों को कहा कि मैं सुबह जागा तो मैंने सब धन छोड़ दिया सिर्फ एक लंगोटी बचा ली रात फिर सपना आया फिर वही देवदूत उसने पूछा आप क्या इरादे तो मैंने कहा जो तुमने कहा वो मैंने पूरा किया सब छोड़ दिया उस देवदूत ने कहा लेकिन लंगोटी तुमने कैसे बचा ली सब में लंगोटी ना आई तो मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारा सब लंगोटी में बच जाएगा तुम्हारी जितनी पकड़ थी धन पर मकान पर वो सारी की सारी पकड़ लंगोटी में आ जाएगी मुट्ठी तो तुम्हारी वही रहेगी तुमने हीरे छोड़ दिए लंगोटी पकड़ ली इससे न चलेगा लंगोटी की क्या जरूरत परमात्मा के पास ले जाने की नग्न उसने तुम्हें भेजा नग्न वो तुम्हें स्वीकार कर लेगा वो कोई जमीन के कानून थोड़ी मानता है कि नंगे कहां चले आ रहे हो तो महावीर को प्रवेश ही नहीं करने देता डायोजनीस को बाहर से निकाल देता उसने तुम्हें पैदा किया है उससे क्या छिपाना है लंगोटी किस लिए या तो तुम कुछ छिपाना चाहते हो या अपने मोह को छोड़ नहीं पाते चलो लंगोटी पे लटका लेंगे इतनी खूंटी भी काफी ये भी छोड़ो जिसको उसकी यात्रा करनी है उसे परिपूर्ण शून्य होकर जाना होता है दूसरे दिन सुबह फकीर ने लंगोटी भी छोड़ दी रात सोया फिर सपना आया देवदूत दिखाई पड़ा उसने पूछा अब क्या इरादे हैं वकीन ने कहा आप क्या इरादे हैं वहीं जा रहा हूं परमात्मा को खोजने का उसने कहा आप जाने की कोई जरूरत नहीं अब तुम जहां हो वहीं रहो परमात्मा खुद आ जाएगा अब तक जाने की जरूरत थी क्योंकि तुम बोझ से लदे थे इसलिए मैंने तुमसे कहा बोझ छोड़ो अगर जाना है और अब तुमने सभी छोड़ दिया अब जाने का कोई सवाल ही नहीं है अब उसे जवाना होगा आ जाएगा जिस दिन तुम्हारी पात्रता पूरी होती है वो आ जाता है उसमें क्षण भर देर नहीं होती देर का कोई उपाय नहीं तो मेरे पास आ जाते हैं ध्यान करने वो कहते हैं जल्दी है कितने दिन में हो जाएगा मूर्छा तुमने जन्मो जन्मो तक साथी ध्यान तुम पूछते हो कितनी देर में हो जाएगा उनको मैं कहता हूं कि मत घबराओ थोड़ा धैर्य रखो ये जल्दी मत करो दो चार दिन के बाद वो फिर पूछते अभी तक हुआ नहीं मैं उनको कहता हूं यही जल्दी बाधा है चार दिन में परमात्मा को पाना चाहते हो कुछ तो थो, थोड़ा सोचो कुछ हिसाब तो रखो मांग की भी कोई सीमा तो हो उनकी बात समझ में आ जाती समझ में आ जाती यानी उनके लोभ की समझ में आ जाती तो वो कहते यानी अगर हम बिल्कुल ही ख्याल छोड़ने पाने का तो मिल जाएगा कहता हूं निश्चित मिल जाएगा तो वो कहते हैं अच्छा छोड़ा लेकिन छोड़ रहे हैं वो पाने के लिए फिर दो चार आठ दिन बात करते हैं कि छोड़ के भी नहीं मिला आपने कहा था छोड़ तो छोड़ दिया फिर भी नहीं मिला अगर छोड़ ही दिया तो अब मिलने का सवाल कहां से आता है छोड़ा है ही नहीं वो छोड़ा भी था लोभ के ही एक अंगे की तरह कि चलो अगर यही शर्त पूरी करनी यह भी पूरी किए देते हैं लेकिन पाकर रहेंगे तुम्हारे त्यागी तुम्हारे सन्यासी साधु बाजार के ही दुकानदार हैं जैन मुनियों के नाम बदलते नहीं वो मुझे पसंद है यह बात एक लिहाज मैं अपने सन्यासियों के नाम बदलता हूं किसी और कारण से लेकिन जैन मुनियों की बात भी मुझे जस्ती दुकानदार का नाम था छोटेलाल जैन फिर वो हो जाते मुनि छोटेलाल जी महाराज साहब मगर रहते दुकानदार ही ये बात मुझे जस्ती कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है वही छोटू लाल जी महाराज साहब दुकान से उठ गए कुछ जुड़ भला गया हो घटा कुछ भी नहीं छोटू लाल जी थे पहले अब छोटू लाल जी महाराज साहब कुछ जुड़ भला गया हो घटा कुछ भी नहीं छूटा कुछ भी नहीं कुछ और भला पकड़ लिया हो वही लोभ है उसी लोभ की आकांक्षा है तप करते हैं उपवास करते हैं व्रत करते हैं लेकिन ये सब सौदा है वो ये कह रहे हैं देखो कितना कष्ट उठा रहा हूं अब तो देर मत करो अब और क्या चाहिए इतना जला रहा हूं अपने को अब कैसी देर हो रही है वो दांव लगा रहे हैं वो सौदा पटा रहे हैं वो मोलभाव कर रहे हैं कि सौ उपवास कर लिए अब तक नहीं मिले अच्छा अगले वर्ष दो करेंगे सौदा चल रहा है यह मन का हिसाब और गणित चल रहा है लोभ बड़े दूर तक पकड़ता है तो या तो तुम भयभीत हो उस चीज के खो जाने से जो तुम्हारे पास नहीं या तुम लोभ से भरे हो उसे पाने को जिसे पाया नहीं जा सकता और या तुम मोह के संसार खड़े कर रहे हो जिसको सहज कहती है मृग मरीच का खड़ी कर रहे हो एक झूठे सपने बना रहे हो जो है नहीं किसी को कहते हो मेरा कौन किसका है यहां अपना ही कोई अपना नहीं लेकिन तुम भरोसा कर लेते हो मेरा है ऐसा मेरे के भरोसे से मैं को बल मिल जाता है कि मैं भी हूं तुम्हारा मेरा मैं का ही भोजन और सहारा है इसलिए कहानी मुझे प्रीतिकर लगती है। ये तीन आदमियों की कहानी नंगे का तलवार लेके खड़े हो जाना अंधे का दूर से आती सेनाओं को देख लेना बहरे का न केवल वे जो कह रहे हैं वो सुन लेना बल्कि वो भी सुन लेना जो उनमें से किसी ने अभी कहा नहीं ये आदमी की कथा है सहजों के वचन इस पृष्ठभूमि में समझने की कोशिश करें मोह मिरग काया बसे मोह का मृग मेरे शरीर में बसा है आदमी के शरीर में बसा है शरीर मात्र में मोह का मृग बसा है झूठा है नहीं प्रतीत होता है कि है और तुम दौड़ाए चले जाते हो अपने को राम की कथा तुमने सुनी राम जंगल गए झोपड़े के बाहर खड़े और देखा एक स्वर्ण मृग वो कहानी तुमने सुनी है लेकिन शायद उस कहानी के प्राणों के साथ तुम्हारा कभी कोई संबंध ना हुआ हो स्वर्ण मृग होते नहीं कहीं सोने का कोई हरिण होता है लेकिन सीता पीछे पड़ गई राम से कहने लगी मैं तो इसे लेकर रहूंगी वो इतना आग्रह करने लगी कि राम ने कहा अच्छा राम है तुम्हारे भीतर का साक्षी भाव राम है तुम्हारी आत्मा सीता है तुम्हारा मन सीता ने कहा नहीं लाके रहो पीछे पड़ गई स्त्री ने हट किया होगा राम भी उसके मोह में पड़ गए और सोने के मृग को लेने चले गए ऐसे ही सीता गंवाई ऐसे ही सीता रावण के हाथ में पड़ गई ये तो जाल था जो नहीं है उसे अगर तुम खोजने जाओगे तो जो है वो खो जाएगा इतना ही सार है उस कथा का जो नहीं है उसे तुम खोजने जाओगे तो जो है वो खो जाएगा स्वर्ण मृग तो न मिला हाथ की सीता भी खो गई मोह मिरग काया बसे वो मोह का हरिन भीतर बसा है शरीर के रोए रोए में बसा है कैसे उबरे खेत इससे पार कैसे होना होगा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इसके भीतर पूरे जीवन का गणित छिपा है जो बोवे सोई चरे लगे ना हर सुहेत कठिनाई यह है कि जो हम बोते हैं उसी को चरते जब उसी को हम चरते हैं तो फिर हम उसी को बोने के लिए तैयार हो जाते फिर उसे बोते हैं फिर उसी को चरते तो जिसे हम बोते हैं वह हमारे भीतर फिर आ जाता है भोजन से फिर हम उसे बो देते फिर वो तैयार हो जाता है फिर हम फसल काट लेते हैं ऐसा कार्य कारण की एक श्रृंखला बन जाती एक विशिय चक्र एक दुष्ट चक्र बन जाता है। तुमने किसी को गाली दी, तुमने बोई गाली वो आदमी नाराज हुआ वो क्रोध से भर गया उसने तुम्हें दुगने भजन की गाली दी, जो तुमने बोया अब चरना पड़ेगा क्या करोगे गाली दी तो गाली लेनी भी पड़ेगी जब तुम गाली लोगे तो फिर क्या करोगे तुम फिर उपाय करोगे और बजनी गाली दे इसका अंत कहां होगा तुम क्रोध करोगे क्रोध पाओगे क्रोध पाओगे और क्रोध करोगे तुम लोभ करोगे लोभ से भरोगे लोभ बढ़ता चला जाएगा मोह मेरा काया बसे कैसे उबरे खेत सहज पूछती इससे पार कैसे होंगे इस युद्ध का अंत कैसे होगा क्योंकि इसके भीतर बड़ा गहरा जाल है जो बोवे सोई चरे तो अनंत काल में जो बोया है उसको चर रहे हैं और चर-चर के फिर उसे बोने के योग होते चले जाते हैं तो इस दुष्ट चक्र को तोड़ेंगे कैसे ये श्रृंखला कहां से कटेगी हम इसके बाहर कैसे आएंगे अगर यही चल चलता रहा और चलता रहा लगे न हर सुहेत तो हरि से हित कैसे लगे हरि तो कभी बोया नहीं कभी चरा भी नहीं तो वो बात तो आकाश में रह जाती उससे हमारा कोई संबंध नहीं जुड़ता बोया हमने मोह चरा हमने मोह बोया हमने लोभ चरा हमने लोभ बोया हमने भय चरा हमने भय इससे तो हमारा संबंध है संसार तो हमारे भीतर बाहर हो रहा है श्वास के साथ भीतर जाता श्वास के साथ बाहर जाता परमात्मा का स्मरण कहां होगा जगह कहां खाली है सहजों ने बड़ा गहरा सवाल उठाया है इन सवालों को मैं असली सवाल कहता हूं ईश्वर ने दुनिया बनाई या नहीं ये तुम पागलों पर छोड़ दो ये सवाल व्यर्थ है दो कौड़ी के बनाई हो तो न बनाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता असली सवाल तो जीवन के हैं जीवंत हैं जो बोवे सोई चरे लगे हर सुहेत बड़ी मुसीबत है सहजो कहती करें क्या बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि हम जो कर सकते हैं वही गलत है और गलत करके हमारा गलत होना और भी मजबूत होता है फिर हम गलत करते फिर हम और गलत करने को राजी हो गए कुशल हो गए ऐसी ही जीवन कथा चली जाती है इसमें से कहां से छलांग लगे इसमें हम कहां से बाहर आए लगे नर सुहेतारी कारण की श्रृंखला को समझे और तब यह पूरी प्रवचन माला तुम्हारे ख्याल में आ जाएगी इससे मैंने नाम दिया है बिन पर बिन घन परत फुहार जब भी आकाश में बादल होते हैं तभी फुहार पड़ती है बिन घन परत फुहार आकाश में बादल ना हो तो फुहार कैसे पड़ेगी लेकिन ऐसी भी फुहार है जो बिना बादलों के पड़ती है। इसका मतलब हुआ संसार में कार्य और कारण की श्रृंखला चलती बादल होते हैं तो पानी बरसता है और भीतर एक परम लोक भी है चैतन्य का वहां बिना बादल के भी फुहार पड़ती है, वहां बिना कारण के भी कार्य घटित होता है वहां अकारण भी घटनाएं घटती तो बाहर के जगत में तो हर चीज का कार्य कारण है भीतर के जगत में सभी कुछ अकारण है जिस दिन तुम अकारण में प्रवेश करोगे उसी दिन तुम परमात्मा में प्रवेश करोगे जब तक तुम कारण की खोज करते रहोगे तुम संसार में रहोगे इसलिए विज्ञान कभी संसार के पार न जा सकेगा क्योंकि विज्ञान कारण की खोज करता है धर्म कभी विज्ञान न बन सकेगा क्योंकि धर्म अकारण की खोज करता है उनकी दिशाएं अलग आयाम अलग अलग ही नहीं बिल्कुल विपरीत तुमने कभी सोचा है कोई तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना कभी घटी है जो अकारण घटी हो जिसके लिए तुम कोई कारण न बता पाओ नहीं तुमने करीब करीब सब चीजों के कारण सोच लिए जहां नहीं थे वहां भी सोच लिए क्योंकि आदमी का मन बिना कारण के बड़ा बेचैन होता है अगर तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए और मैं पूछूं क्यों तुम कहते हो उसकी आंखें सुंदर तुम यह कह रहे हो कि पहले हमने आंखें जांची सुंदर पाई इसलिए प्रेम में पड़ गए क्या यह सही है यह बात इससे उल्टी तुम प्रेम में पड़ गए इसलिए अचानक तुमने देखा आंखें सुंदर दूसरे को हो सकता है तुम्हारी प्रेसी की आंखें सुंदर न मालूम पड़े नहीं तो दूसरे लोग भी प्रेम में पड़ चुके होते हो सकता है दूसरों को तुम्हारी प्रेसी अति साधारण मालूम पड़े पर तुम्हारे लिए महिमा आविष्ट है तुम प्रेम में पड़े हो महिमा आविष्ट होने के कारण या तुम्हारे प्रेम में पड़ जाने के कारण महिमा अविर्भूत हुई है लेकिन आदमी का मन चूंकि हिसाब लगाना चाहता है वो हिसाब बताता है वो कहता है इसलिए प्रेम में पड़ गए कि इसका चेहरा सुंदर है आंख अच्छी देखो इसकी वाणी में कितना माधुर्य है इसके शरीर में कैसा लावण्य है अनुपात है। इसलिए प्रेम में पड़ गए तुम यह कह रहे हो कि तुमने प्रेम भी कोई गणित के सवाल की तरह हल किया सब कारण लिखे इतने इतने कारण फिर निष्कर्ष निकाला एक तर्क की निष्पत्ति ली कि इतने कारण हैं ठीक तो प्रेम करना चाहिए क्या तुम सोचते हो इतने कारण जिस स्त्री में भी होंगे उसको तुम प्रेम करोगे ही बहुत और स्त्रियों में भी यही कारण इनसे भी बेहतर कारण हो सकते हैं लेकिन प्रेम का आविर्भाव नहीं होता प्रेम अकारण अकारण को तुम स्वीकार नहीं करते क्योंकि तुम डरते हो अकारण के साथ संसार के बाहर चले प्रेम का कोई कारण नहीं है घटता है बाकी सब कारण पीछे सोचे जाते हैं तुम किसी व्यक्ति को देखते ही प्रथम क्षण में ही प्रीति करहो उठते हो या वो तुम्हें प्रीति कर उठता है न इसके पहले कभी देखा चार छह दिन पहले एक मित्र मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बड़ी अजीब सी हालत हो रही है एक सज्जन से मिलना हो गया है मिलते ही ऐसा लगा जैसे सदा के संगी साथी जरूर पिछले किसी जन्म में संग साथ रहा होगा अब कारण खोजना इस जन्म में न मिले तो भी कारण की खोज बंद नहीं होती पिछले जन्म में खोजेंगे लेकिन कारण खोज लेंगे तभी मन को तृप्ति होगी मैंने उनसे कहा अकारण स्वीकार करने में कोई अड़चन कहने लगे बड़ी बेचैनी होती कोई तो कारण होगा ही ऐसा सभी के साथ नहीं होता इन्हीं के साथ हुआ है कोई पिछले जन्म का संबंध होना चाहिए इतना मैं कह दूं कि हां पिछले जन्म का संबंध है फिर शांति हो गई वो इतनी पूछने आए वो कहते हैं आप कह दें तो निश्चिंत हो जाऊ एक बेचैनी की तरह अटकी है बात भीतर मन को जब तक कारण न मिले तब तक मन बेचैन रहता है क्योंकि तो मन कहता है बिना कारण कहीं कुछ हो सकता है बिन घन परत फुहार नहीं हो सकता है तुमने बादल देखे ना हो सकता है बादल ओठ में हो लेकिन गिरेंगे तो फुहार जब भी तो बादल से ही गिरेगी हो सकता है हवा का झोंका कुछ बूंदों को उड़ा लाया हो लेकिन गिरेंगे तो मेघ से ही तुम ये तो मत कहो कि बिना ही मेघ के और वर्षा होती ये हो ही कैसे सकता है और यही धार्मिक और अधार्मिक मन का भेद है अधार्मिक मन बिना कारण के राजी ही नहीं होता तो मैंने उन मित्र को कहा कि यह तुम्हारी अधार्मिक आकांक्षा है कि पिछले जन्म में लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि पिछले जन्म में भी तो तुम इनसे पहली दफे मिले होगे तब तब उसके पीछे जाना पड़े फिर इसका कहां अंत होगा कभी तो तुम पहली दफा मिले होगे कभी अनंत अनंत जन्मों के पीछे जा जाके भी कभी तो एक दिन पहली मुलाकात हुई होगी और उस पहली मुलाकात में प्रेम का जन्म हुआ होगा अनथ जन्म होता ही कैसे तो इतना उपद्रव क्यों करते हो इसी जन्म को पहला क्यों नहीं मान पाते बेचे मालूम होती संसार है तो परमात्मा ने बनाया होगा बिना कारण के तुम परमात्मा को भी स्वीकार नहीं करते तुम सोचते हो तुम धार्मिक आदमी हो तुम कहते हो हम परमात्मा को मानते हैं क्योंकि संसार है तो किसी ने तो बनाया होगा घड़ा होता है तो कुम्हार बनाता है तुमने परमात्मा को कुम्हार बना दिया तुम धार्मिक वगैरह कुछ भी नहीं हो अगर परमात्मा के बिना बना है संसार नहीं बनता कारण चाहिए परमात्मा महाकारण है फिर परमात्मा कैसे बनेगा फिर तुम्हें बेचैनी शुरू होगी तुम कहोगे परमात्मा की बात और मगर तुम्हें बेचैनी रहेगी कि बात और हो नहीं सकती नियम तो एक ही है तुम्हारे भीतर भी सवाल तो उठेगा कितना ही दबाओ उठ उठ के आएगा कि परमात्मा को किसने बनाया भय के कारण न पूछो पंडित पुरोहित नाराज हो जाते हैं नरक भेजने की धमकी देने लगते हैं कोई नरक नहीं जाना चाहता स्वीकार कर लेते हो कि ठीक है होगा हमें क्या लेना देना बनाया होगा लेकिन अगर तुम संसार को बिना कारण के नहीं मान सकते तो तुम परमात्मा को कैसे मान सकोगे और जो परमात्मा को बिना कारण मान सकता है वो फिर किसी भी चीज को बिना कारण मान सकता है बिना कारण मान लेना धार्मिक चित्त का लक्षण बिन घन परत फुहार वो धार्मिक चित्त की आत्यंतिक दशा है वो ये नहीं कहता कि कारण की फिक्र करनी कारण का क्या लेना देना हो रहा है होना अपने आप में पूर्ण है जिस दिन तुम्हें ये समझ में आएगा उस दिन तुम पाओगे जिन जिन चीजों को कारण से किया जा सकता है वे चीजें तुम्हें संसार के बाहर न ले जाएंगी जो चीजें अकारण की जाती हैं वे ही तुम्हें बाहर ले जाएंगी कारण से बाहर जाना है अकारण में प्रवेश करना है तुम मेरे पास हो तुम्हारा संबंध कारण का हो सकता है तुम्हें मेरी बात तर्कयुक्त मालूम पड़ती है इसलिए तुम मेरे पास तो तुम्हारा मेरा संबंध सांसारिक है, इसमें कोई कोई बहुत मूल्य नहीं है तुम विद्यार्थी हो मैं शिक्षक लेकिन गुरु शिष्य की घटना नहीं घटी तुम्हारा संबंध अगर कारण है कोई पूछे कि क्यों तुम मेरे पास हो और तुम कंधे हिलाओ तुम कहो हमें खुद ही पता नहीं कोई कारण नहीं सूझता पर होना आनंदपूर्ण है तब तुम्हारे मेरे बीच एक धार्मिक संबंध स्थापित हुआ हालांकि लोग तुम्हें पागल कहेंगे वो कहेंगे कुछ तो कारण तो बुद्धि दी क्या बिल्कुल बात अच्छी लगती होगी इसलिए पास हो कोई और कारण ठीक लगता होगा इसलिए पास हो चिंतन की वैज्ञानिकता मालूम पड़ती होगी इसलिए पास हो या इस आदमी ने तुम्हें हिप्नोटाइज कर लिया होगा इसलिए पास हो कुछ ना कुछ कारण तो दो अगर तुम कारण न दे सको तो लोग कहेंगे तुम पगला गए हो और इसलिए जहां कारण भी नहीं होते वहां भी तुम कारण देते हो क्योंकि अपना पागलपन तो जाहिर नहीं करना है जहां कारण बिल्कुल नहीं होते वहां तुम अति आतुरता से कारण देते हो ताकि किसी को पता ना चल जाए कि कोई कारण नहीं श्रद्धा अकारण है प्रेम अकारण है परमात्मा अकारण है छुद्र चीजों के कारण होते हैं विराट का कहीं कारण होता है क्षुद्र चीजें एक दूसरी श्रृंखला से बंधी होती है। विराट अकेला है किसी श्रृंखला से बंधा नहीं अपने में काफी है कारण का मतलब है तुम अपने में काफी नहीं हो तुम्हारे पिता तुम्हारी मां अगर न मिले होते प्रेम के गहन क्षण में तो तुम्हारा शरीर पैदा ना होता शरीर का कारण सिर्फ संसार है लेकिन तुम्हारे मां और पिता के मिलने से तुम्हारी आत्मा पैदा नहीं हुई वो उनके मिलने के पहले भी थी वो सदा थी बुद्ध घर लौटे ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद बाप नाराज थे बाप को तृप्त करना असंभव है बाप यानी महत्वाकांक्षा बाप ने सोचा था बड़ा सम्राट बनेगा ये भिखारी बन गए बुद्ध तक बाप को राजी नहीं कर पाते तो दूसरा तो कोई क्या राजी कर पाएगा बाप की आंखों में आंख थी इकलौता लड़का वो भी बुढ़ापे का वो भी घर छोड़कर भाग गए धोखा दिया दगावाज ये बुढ़ापे के क्षण में हाथ की लकड़ी बनना था आंखें धुंधली हो गई हैं अब मेरी आंख देखनी शक्ति तुझे मेरी आंख से देखना था अब मेरे पैर चलते नहीं तुझे चलना था अब मैं जाने के करीब आ गया यह सब इतना बड़ा साम्राज्य फैलाया बनाया इसे किसके लिए छोड़ जाऊं आदमी मर के भी जाता है तो भी छोड़ नहीं पाता अपने लड़के के लिए छोड़ जाता जैसे लड़के के माध्यम से मालकियत करेगा छूट सब रहा है लड़के को मिले कि न मिले किसी को मिले कि न मिले लुट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता मरता हुआ आदमी के हाथ से सब छूट रहा है किसको मिलेगा यह बात बेकार है लेकिन वह भी अपनी वसीयत लिख जाता मरते दम तक चेष्टा रहती कि कुछ कब्जा मर के भी कायम रहेगा कम से कम अपना खून अपना ही एक विस्तार एक्सटेंशन वो मालकियत करेगा तू घर छोड़कर भाग गया बीच में अटका है अब हम क्या करें बुद्ध के पिता ने कहा देख मैं बाप इस छाती में बाप का हृदय तूने कितनी ही बड़ी भूल की हो यह भूल है फिर भी मैं तुझे क्षमा करने को तैयार हूं मेरे द्वार बंद नहीं तू वापस लौटा छोड़ ये ना समझी मेरे हृदय में कितनी पीड़ा होती तुझे रास्ते पर भीख मांगते देखकर तू सम्राट होने को हुआ है यह कैसा पागलपन तुझे छा गया है हमारे परिवार में बाप ने कहा कभी कोई भिकमंगा नहीं सदियों का इतिहास है हम सदा सम्राट रहे बुद्ध हंसने लगे उन्होंने कहा आपको चोट लगी की लेकिन मैं आपसे कहूं आपके परिवार का मुझे पता नहीं मेरे परिवार का मुझे पता है हम सदा के भिखारी बाप ने कहा बढ़ चढ़ के बात मत कर मेरे सामने तू छोकरा है? मैंने ही तुझे बड़ा किया है मेरा ही खून तेरी शरीर में दौड़ता है मेरी हड्डियों ने तेरी हड्डियां बनाई तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर क्या तेरा मतलब तू कहां से आया कौन सा तेरा परिवार कैसी तू बातें कर रहा है बुद्ध ने कहा हम आपसे पैदा हुए लेकिन आपसे आए नहीं आपने शरीर दिया आत्मा नहीं आपने शरीर का संयोग निर्मित किया हम प्रविष्ट हुए आप एक चौराहा हैं जिससे हम गुजरे लेकिन हम उसके पहले भी थे आपके होने से हमारे होने का कोई संबंध नहीं आत्मा तो पैदा नहीं होती शरीर ही पैदा होता है इसलिए शरीर मरेगा आत्मा मरेगी नहीं आत्मा अकारण है वो सिर्फ है इस जगत में वही शाश्वत है जो अकारण है वही जल अमृत है जो बिना मेघ के झराव जिस चीज का भी कारण है वो खो जाएगा क्योंकि कारण जितनी शक्ति देता है उतना ही चलेगा तुमने एक पत्थर उठाया और फेंका तुमने जितनी ताकत से फेंका उतने दूर तक फेंक जाएगा 200 कदम 300 कदम फिर गिर जाएगा तुमने कारण दिया तुम्हारे हाथ से शक्ति मिली वो शक्ति चुक जाएगी पत्थर गिर जाएगा बच्चा पैदा हुआ सत्तर साल चलेगा मां बाप ने अपने जीवन की ऊर्जा दी, सत्तर साल में चुक जाएगी समाप्त हो जाएगा लेकिन ये जगत तो चलता ही रहेगा आनंद सृष्टियां होती हैं मिटती हैं बनती अस्तित्व तो बना रहता है पृथ्वियां आती हैं उजड़ जाती हैं चांद तारे बसते हैं खो जाते हैं प्रतिपल वैज्ञानिक कहते हैं नए सूरज पैदा हो रहे हैं पुराने सूरज खो रहे हैं यह चलता ही रहता अस्तित्व कभी मिटता नहीं यह अस्तित्व अकारण है अन्यथा सनातन न हो सकेगा जो भी महत्वपूर्ण है वो अकारण है तो मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम सोचना कि परमात्मा ने संसार बनाया इसलिए हम परमात्मा को स्वीकार करते हैं मैं तुमसे कहता हूं तुम इस तरह सोचना कि जो नहीं बनाया गया है वही परमात्मा है यह संसार भी उसी का हिस्सा है कभी बनाया नहीं गया यह लहरें जो तुम्हें दिखाई पड़ती हैं उसी सागर के हिस्से जो सनातन है और यहां सभी कुछ अकारण घट रहा है इसलिए धर्म एक रहस्य है और विज्ञान रहस्य नहीं विज्ञान व्याख्या है कारण की खोज है और इसलिए विज्ञान कहता हम परमात्मा को स्वीकार न कर सकेंगे क्योंकि अगर परमात्मा मिल जाए तो हम उसके भी कारण की खोज करेंगे तभी मान सकेंगे बिना कारण कुछ हो ही नहीं सकता यह विज्ञान की मान्यता है और जो भी हुआ है बिना कारण है यह धर्म की अनुभूति है जो बोवे सोई चरे लगे न हर सुहेत बड़ी मुश्किल हो गई है सहजो कहती कारण में फंसे बोदी फसल काटना पड़ती तुम बोगे काटेगा कौन तुम ही काटोगे जब काट ली फिर बोना पड़ती करोगे क्या इस फसल का इसमें कहां से निकल भागे कोई ऐसा छिद्र है जिससे हम बाहर हो जाएं कोई ऐसा द्वार है चोर दरवाजा सामने के दरवाजे से निकलते हैं, फस फंस जाते कोई चोर दरवाजा है जीवन की व्यवस्था में जहां से हम बाहर हो जाएं कार्य की श्रृंखला हमें पकड़े नहीं उसको ही सहजो प्रेम कहती वही भक्ति भक्ति अकारण तुम कहना पाओगे किसी के प्रति अगर भक्ति हो गई तो क्यों हो गई जब सब क्यों गिर जाते हैं तब भक्ति होती है जब कोई कारण नहीं रह जाते तब प्रेम अविभाव होता है जहां बुद्धि का कोई हिसाब नहीं रह जाता वहां हृदय धड़कता है बेबूझ है पहेली जैसी है पर यही उसका स्वभाव है जो बोवे सोई चरे लगे न हर सुहेत प्रभु तायु को चहते प्रभु को चहे न कोई अभिमानी घटनी छे सहजो ऊंच ना होई ये वचन तो महावाक्य है इस एक वचन से तुम्हारे पूरे जीवन के ताले खुल सकते प्रभु ताईकों चहे थे प्रभु को चहे न कोई प्रभुता को लोग सभी चाहते हैं प्रभु को कोई भी नहीं चाहता और इतना ही फर्क है धार्मिक अधार्मिक अधार्मिक प्रभुता चाहता है शक्ति सत्ता धार्मिक प्रभु को चाहता है प्रभुताई नहीं और क्रांतिकारी अंतर हो जाता है दोनों दिशाओं जब तुम प्रभुता चाहते हो तब तुम अहंकार की आकांक्षा कर रहे हो और जब तुम प्रभु को चाहते हो तब तुम निरअहंकार होने की यात्रा पर चल पड़े प्रभुताई पानी हो तो अहंकार को मजबूत करना पड़ेगा सिंहासन चाहिए और प्रभु को चाहना हो तो झुकना पड़ेगा समर्पण चाहिए दोनों शब्द एक ही धातु से बने प्रभुता और प्रभु ऐश्वरी और ईश्वर एक ही चीज से बने कितना अंतर है ऐश्वरी सभी चाहते हैं ईश्वर को कोई नहीं चाहता प्रभुताई सभी चाहते हैं प्रभु को कोई भी नहीं चाहता प्रभुताई को चाहते प्रभु को चहे न कोई अभिमानी घट नीच है सहज ऊंच ना होई जिसको मनोवैज्ञानिक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं हीनता ग्रंथी कहते हैं सहजो उसकी तरफ इशारा कर रही अभिमानी घट नीच है जितनी भीतर भीतरहीनता हो उतनी ही प्रभुता की आकांक्षा होती उसी मात्रा में पश्चिम के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक एडलर ने इस सदी की एक बड़ी से बड़ी खोज जो की है वो यही हीनता की ग्रंथी एडलर कहता है कि जो लोग पद चाहते हैं उनके भीतर बड़ी हीनता है अपने आप में वो खुद को कोरा और खाली पाते अगर उन्हें पद न मिले तो वो कभी अपने को पूरे अर्थों में स्वीकार न कर सकेंगे उनको लगता ही रहेगा हम निम्न दो कौड़ी के वो सिंहासन पर बैठकर ही सिंहासन की आभा में ढककर ही अपनी भीतर की निम्नता को भूल पाएंगे राजनीतिक राजनीति की दौड़ हीनता की दौड़ है श्रेष्ठ व्यक्ति राजनीति में उत्सुक नहीं हो सकता क्योंकि प्रभुता में ही उस सुख नहीं होगा श्रेष्ठ व्यक्ति का अर्थ है जिसने भीतर प्रभु को पाही लिया प्रभुता को क्या पाना है और प्रभुता को पाने की दौड़ का अर्थ है जिसका प्रभु से कोई संबंध नहीं जोड़ा है वो प्रभुता पाने की कोशिश में लगा है प्रभुता प्रभु का खोटा सिक्का है और अगर तुम दुनिया के राजनीतिज्ञों का जीवन समझने की कोशिश करो तो एडलर सही सिद्ध होता है लेलिन के पैर छोटे थे बाकी शरीर से कुर्सी पर बैठता था तो पैर जमीन पर नहीं लगते थे और मनोवैज्ञानिक कहते हैं यही उसकी बेचैनी थी साधारण कुर्सियों पर बैठता था पैर नीचे नहीं लगते थे लोग हंसने लगते थे उसने रूस की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ कर दिखा दिया कि तुम्हारे पैर भला नीचे लग जाते हो लेकिन कुर्सी तुम्हारी कितनी ऊंची है उसने विपरीत करके दिखा दिया उसने दिखा दिया कि देखो बड़े से बड़े सिंहासन पर मैं बैठ सकता हूं तुम्हारे पैर जमीन से लगते होंगे मेरा सिर आकाश से लग सकता है हिटलर एक असफल आदमी था कहीं भी सफल नहीं हुआ जो भी किया वहीं हारा सेना से भी निकाला गया चित्रकार होना चाहता था तीन दफे परीक्षा दी प्रवेश परीक्षा ही पास ना हो सका प्रवेश ना मिला आत्महत्या करने की चेष्टा की उसमें भी असफल हुआ फिर यह आदमी इतने जोर से सफल हुआ सारी दुनिया को डगमगा दिया एक बार ही तो लगा कि कि हिटलर जीत ही जाएगा सारी दुनिया की कथा बदल देगा क्या हुआ वो जो जोहीनता की ग्रंथी थी उसने इतना बल मारा कि अब कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा अगर थोड़ी भी श्रेष्ठता हो तो आदमी पागल नहीं हो पाता किसी भी दौड़ में क्योंकि दौड़ से मिलना क्या है अगर तुम बुद्ध के साथ दौड़ने में लगो तो बुद्ध अपनी ही चाल से चलते रहेंगे तुम ही दौड़ोगे क्योंकि बुद्ध कहेंगे जाना कहां है जो पाना है वह मिला ही हुआ है बैठे भी रहे तो भी मिला हुआ है धीमे भी चले तो भी खो जाएगा कहीं न पहुंचे तो कोई अंतर नहीं पड़ता पहुंच ही गए लेकिन तुम दौड़ोगे तुम पागल की तरह दौड़ोगे क्योंकि जीवन जा रहा हाथ से और सब खाली है। कहीं कुछ भरा नहीं जितनी रिक्तता भीतर मालूम होती है उतना ही बाहर भरने की दौड़ शुरू होती है जिसके जीवन में प्रेम नहीं वो धन से भरेगा जिसके जीवन में प्रभु नहीं वो प्रभुता से भरेगा जिसके जीवन में अंतर प्रकाश नहीं वो आचरण से भरेगा जिसका भीतर खाली है वो बाहर सजावट करेगा ताकि दूसरों की आंखों को तो कम से कम धोखा दे दे अपनी आंख को तो धोखा देना मुश्किल है लेकिन दूसरे की आंख को अगर धोखा हो जाए तो धीरे धीरे अपनी आंख को भी धोखा हो जाता जो दूसरा कहते हैं उसका आदमी खुद भी भरोसा कर लेता सुना है मैंने मुल्ला नसरुद्दीन जा रहा है गली से महल की तरफ राजमहल की तरफ कुछ आवारा छोकरों ने उसे घेर लिया कोई कंकड़ पत्थर मारने लगा कोई मजाक करने लगा वो गांव भर के लिए मजाक था उसने सो सोचा कि इनसे कैसे छुटकारा हो उसने कहा कि सुनो तुम्हें कुछ पता है आज राजमहल में सारे नगर को निमंत्रण में मैं वहीं जा रहा हूं कोई रोक टोक नहीं जो भी जाएगा सभी के लिए छप्पन प्रकार के भोजन बनाए गए उसने ऐसा वर्णन किया भोजन का कि वो लड़के भागे उसको छोड़ के वहीं उनका इसकी बकवास सुनने से क्या फायदा महल जाना सार है जब लड़के भागे और उनकी धूल उड़ती देखी तो एक क्षण तो वो ठिटका फिर वो भी उनके पीछे दौड़ा उसने अपने मन में सोचा कौन जाने बात सही ही हो जाने में हर्जा क्या है जब दूसरों को तुम भरोसा दिला देते हो यद्यपि तुमने झूठ शुरू किया था जब दूसरों को भरोसा आ जाता तो तुमको शक पैदा होता कौन जाने बात सही हो इतने लोग जब मानते हैं कि तुम महापुरुष हो तो कौन जाने तुम महापुरुष हो ही वैसे भीतर तुम जानते हो कि ये बात है नहीं, नहीं थी इसलिए तो महापुरुष का इतना आडंबर किया था इतना शोर शराबा किया इतना प्रचार किया इतनी व्यवस्था की थी लेकिन मन बड़ा अद्भुत है खुद को भी धोखा दे लेता है जानते तो तुम रहोगे गहन में कि बात गड़बड़ है लेकिन मानने लगोगे कि ठीक होगी इतने लोग थोड़ी धोखे में हो सकते हैं कोई एकाध हो तो धोखा दे ले सारी दुनिया को कैसे धोखा दोगे प्रभुताई को चहते प्रभु को चहे कोई अभिमानी घट नीच वो जो अभिमानी है वो भीतर गहरे में तो बहुत निम्न है हीन है सहजो ऊंच ना हो और ये ऊंचा होने का रास्ता नहीं ऊंचे होने के दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं एक भ्रामक है एक सही है ऊंचे होने का एक रास्ता तो यह है कि तुम भीतर की नीचता को तो भीतर ही पड़े रहने दो बाहर की ऊंचाई खड़ी कर लो भीतर की नीचता दब जाएगी किसी को पता ना चलेगी खुद तक को भी भूल जाएगी झूठ बार बार दोहराने से सच जैसा मालूम होने लगेगा और जब हजारों कंठ उसकी प्रतिध्वनि करेंगे तुम्हें भी भरोसा आ जाएगा यह एक रास्ता है जो हजार में से नौ लोग करते धन पद प्रतिष्ठा यश नाम इनके माध्यम से पर यह रास्ता व्यर्थ है मरोगे तुम वैसे जैसे आए थे तुम्हारे भीतर की निचता निम्नता नष्ट ना होगी तुम्हारी हीनता दब जाएगी समाप्त ना होगी एक दूसरा रास्ता है कि तुम अंतर की निचता को ही विदा कर दो उसे बाहर से ऊंचा करने की चेष्टा मत करो उसे भीतर से ही विदा कर दो जड़ से ही उखाड़ डालो और जिस दिन यह भीतर जड़ से उखड़ जाती है दुनिया में कोई जाने या न जाने के तुम तो महान हो या नहीं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता इसके जड़ से उखड़ते ही तुम्हारे भीतर एक नए प्रकाश का जन्म हो जाता भीतर तुम जानते हो किसी और को इस प्रकाश का पता चल जाए तो ठीक है न चले तो ठीक उससे कोई प्रयोजन ना रहा दूसरे के मंतव्य का कोई अर्थ नहीं है फिर अभिमानी घट नीचे सहजो ऊंच न हो सदा रहे चित्तभंग ही हृदय थिरता नाई कितना ही तुम प्रभुताई खड़ी कर लो पद धन इकट्ठा कर लो सदा रहे चित्तभंग ही चित्त तो सदा खंड खंड ही रहेगा बड़ा प्यारा शब्द उपयोग किया है चित्तभंग जिसे दर्पण टूटा हो कई टुकड़ों में जैसे चांद का प्रतिबिंब बनता हो झील में और कोई कंकड़ फेंकते और टुकड़ा चांद टुकड़े टुकड़े हो जाए पूरी झील पर फैल जाए खंड खंड हो जाए सदा रहे चितभंग ही कितना ही छिपाओ बाहर से जो भीतर है जब तक मिटेगा ना नहीं मिटेगा हृदय थिरता ना ही और हृदय कपता ही रहेगा भीतर भय बना ही रहेगा प्रभु के आए बिना भय जाता नहीं प्रभुता से भय नहीं जाता प्रभु से भय जाता है अभय उत्पन्न होता है हृदय थिरता नहीं ना राम नाम के फल जीते काम लहर बही जाएं दो ही उपाय हैं या तो तुम राम नाम में डूबो और या काम की लहर ले जाएगी या तो वासना की लहर तुम्हें ले जाएगी और या फिर राम का तूफान तुम्हें ले जाएगा राम और काम ये दो दिशाएं होने के दो ढंग सदा रहे चित भंगी हृदय थिरता नाई अगर तुम काम वासना की लहर के साथ चलोगे तो यही होगा राम नाम के फल जीते काम लहर बह जाएं। या तो उस फल को जीत लो जो राम राम के स्मरण का है और या फिर डूबोतरा काम वासना की गर्त में भटको या तो उस चांद को पालो जो झील का नहीं है आकाश का है वास्तविक है झील के चांद के साथ तो गड़बड़ रहेगी सदा रहे चित भंगी जरा सा हवा का झोंका आ जाता है चांद खंडित हो जाता है एक बच्चा कंकड़ फेंक देता है एक नाव गुजर जाती है वृक्ष से पत्ता गिर जाता है झील कप जाती है आकाश में बादल घिर जाते हैं चांद खो जाता है काम वासना के द्वारा पाया गया जो सुख है वो झील में बने चांद की तरह वो लगता ही है कि मिला मिलता कभी नहीं हमेशा कपता ही रहता है गया गया। पारस नाम अमोल है धन बंते घर होए, परख नहीं कंगाल हों सहजों डारों खोए।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 बाजार में तुम पारस बेचने जाओगे तो शायद कोई दो पैसे देने को तैयार ना हो या शायद कोई पुराने गांव में जहां अभी भी साग सब्जी पत्थर से तौली जाती वो कोई राजी हो जाए कि चलो दो पैसे में दे जाओ बट खरे का काम आ जाएगा अन्यथा कौन पारस को खरीदेगा पारस पत्थर ही है आखिर उसमें छिपा है कुछ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 आप सोचते हैं संत स्वर्ग जाते हैं तो आप गलत सोचते हैं संत जहां होते हैं वहां स्वर्ग है इसलिए संतत्व से कोई छुट्टी नहीं मिलती कभी भी यह ध्यान रखना ऐसा मत सोचना कि थोड़े दिन की तकलीफ झेल ली फिर संतत्व से छुट्टी लेकर मजा मौज करेंगे फिर स्वर्ग में जो एक दफा प्रवेश पा गए तो फिर दिल खोल के भोग लेंगे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 उसका बेटा जरा फक्कर तबीयत का था मस्ती मौज उसने धीरे धीरे वो पांच ईटें खिसका ली मजा कर लिया और हर ईंट की जगह उसने एक लोहे की ईट उसी बजन की रख दी बाप को बुढ़ापे में दिखाई भी कम पड़ता था और अंधेरे में तिजोड़ी थी उसको ऐसा खोल के हाथ फेर के देख लेता था ईट थी बात खत्म थी दरवाजा लगा के प्रसन्न था वो तो मरने के पहले अड़चन हो गई मरने के पहले उसने आंख खोली और उसको कहा कि मेरी ईंटें ले आओ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई तो ईटें लाई गई पत्नी ईंटें निकाल के लाई तो हैरान हुई क्योंकि वो तो लोहे की थी समझ गई कि बेटे की करतू थे मरते आदमी ने जब ईंटें देखी वो लोहे की थी एक क्षण को तो धक्का लगा एक क्षण को तो लगा के तो लुट गया लेकिन अब मौत करीब आ रही थी तब लुटने से भी क्या फर्क पड़ता था फिर एक हंसी भी आ गई और हंसी ये आई कि ये भी बड़ा मजा रहा जिंदगी इसी मजे में गुजार थी कि सोने की ईटें ईटें तो लोहे की थी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 शब्द नहीं ऐसा नहीं कि तुम भीतर राम राम दोहराओगे राम राम दोहराओगे तो तो ओंठों को खबर हो जाएगी कभी तुम चुपचाप भी दोहराओ तो तुम पाओगे धीरे धीरे ओंठ भीतर हिल रहे हैं, कंपन चलेगा जीभ को पता चल जाएगा कंठ को पता चल जाएगा सहजों का मतलब यह है कि यह कोई शब्द का दोहराना नहीं है परमात्मा का स्मरण यह हृदय की प्रतीति है सहजो सुमरन कीजिए हृदय मा ही दुराए ओठ ओठ सुनना हिले सके नहीं कोई पाए किसी को पता न चले क्योंकि मन अहंकार बड़ा चालबाज है अगर उसको यह भी मजा आने लगे कि लोगों को पता चल जाए कि मैं राम स्मरण करता हूं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 लड़की भी थोड़ी हैरान हुई तो इसकी आँख पे उसे था लेकिन इसको और सुई पड़ती। उसको नहीं पड़ रही। से कोई सुई लगा गया है वो दिखाई पड़ रही तो उसने कहा मुझे तो दिखाई नहीं पड़ती नसुद्दीन नसुद्दीन का मैं भी निकाल लाता हूं वो उठे और भड़ाम से गिरे क्योंकि सामने एक भैंस खड़ी थी